पीट लेख ले अरे बाबा तुमको नसी के तुमको हम फोसो बरफ जीने वाले बेटे और पौत्र देते हैं मांगो ना तुमको बहुत से पशु देते हैं हाथी देते हैं ना है। देते हैं घोड़े देते है इसमें देखो हाथी और घोड़े को भी नशु अलग शब्द है और हाथी शब्द अलग है और घोड़ा शब्द अलग है महाराजा यत नम भ्रणेश्वर सब तक दीपवती पृथ्वी का तू बोले सब तो दे दो महाराज और मर गए तो बोले ले सहे करो वरत का जीवन तुमको देते हैं जब तक तू जीना चाहे इच्छा मृत्यु तुमको देते हैं अपने संकल्प के अनुसार जीवो और भोगो चाहिए तुमको ही तत्ल्या यदि मन्य से भरम यदि तुम तो इस ब्रह्मज्ञान की बराबरी की कोई चीज मानते हो तो मांग लो धन मांगो चिर मांगो बड़ी भारी धरती पर साम्राज्य मांगो दिनों दिन बढ़ते वाला बढ़ने वाला और जो कामना तुम्हारे मन में हो गए वो कामना मैं तुम्हारी पूरी करता हूँ मर्द लोग में जो जो दुर्लभ कामना है काम भोग तुम अपने मन से मौज ऐसी छंदता प्रार्थना कर लो मैं तुम्हारी सारी कामना पूरी कर सकता हूँ लो ये स्त्रियाँ ये लो रात ये लो बाजे बाजे मनुष्यों के लिए ये दुर्लभ हैं मनुष्य अपने प्रयत्न ऐसी ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते ये सब स्वर्ग लोग के हैं और जो मैं तुम्हें देता हूँ इनसे तुम अपनी सेवा करवाओ लेकिन न सिखेता है वो मत पूछो सबके मरने के बाद कौन बच रहता है ना? वो निषेधावधि जो तत्व है अशेष विशेष निषेधाधिक्षा अशेष विशेष के निषेध कार्यवधान है प्रत्यक्ष ब्रह्मो उसके बारे में प्रश्न मत करो उसको जानना बड़ा मुश्किल है उसका अधिकारी संसार में कोई कोई होता है और इसमें ची बोले अंत तुम्हें क्या बोल रहे हो वो भावान यदं यदंत सर्वद्रिया जलयती तेज अति सर्व गीतमे तवैगा तब नृत्य गीते वित्ते न तर्पणियो मनुष्यो लक्ष मद्रा क्षम चे ताीष्यामो जावीत वरस्तु में वरण्यस्त बोले अंत मृत्युता ये मनुष्य के लिए जिसके सिर पर मौत सवार है उसके लिए ये सब दुनियादारी की चीजें आज हैं कल नहीं हैं और जिनके पास बड़े बड़े महल थे अब वो है ना किराए के मकान में अपनी जिंदगी व्यतीत करते है और जो किराए के मकान में रहते थे वो महल वाले हो गए दुनिया बदलती है जो सुंदर थे वो कुरूप हो गए काले बाल सफेद हो गए बढ़िया गांत जूट गए नारायण नारायण दुनिया में सो भावर थे, सो माने शु सुबह है ना? कल सुबह सुबह सुबह शब्द जो बोलते हैं ना सुबह उसको संस्कृत में उसका मूल स्व है स्व कल सुबह नाय रहे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये जिनका तुम वर्णन करते हो अरे ये तो इंद्रियों की शक्ति को क्षीण करने वाले है न इनसे दात घित जाते हैं है ना? इनसे इन जीव निकम्मी हो जाती है इनसे नाक में कमी हो जाती है कान गहरे हो जाते हैं हाँ खंडी हो जाती है है ना? ये संसार शरीर में जो वीर जो है जो है, ये सब का सब बह जाता है अरे जिसको तुम जीवन बोलते हो सौ वर्ष का ये तो बहुत नन्हा सा जीवन है कबा तब नृत्य गीते ना? है नाथी घोड़े तुम्हे मुबारक हो और तुम्हारे सामने नाच हो तुम्हारे सामने गाना हो ये हमको नहीं चाहिए न न वित्त नो मनुष्य धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं हो सकती और जब तुम हमको मिल गए तुम्हारे तरीका देवता मिल गए है ना इतनी बड़ी वस्तु हमको मिल गई तो क्या धन की जरूरत होगी तो हमको नहीं मिलेगा अरे तुम मिल गए तो उसका धन तुम्हारे ऊपर निकावर करके फेंक दें और जब तुम ये कहते हो कि लंबी आयु दे दें तो कब तक दोगे? जब तक तुम मिनिस्टर रहोगे तभी तक नाम चतुराधी रहेंगे है ना? नीवी सियानो जावदी कि जब तक तुम्हारा अधिकार रहेगा तुम जमराज के पल बन पर बने रहोगे तभी तक ना मुझे जिंदा रखोगे जब तुम मरोगे तब क्या हमको सिफारिश करके मरोगे की इसको जिंदा रहने देना अरे तुम मरोगे हम भी मरना पड़ेगा है? तुम तो जाओगे साथ साथ ये तुम्हारी पूछ भी जाएगी ये किसी की पूछ बनना जो है वो बड़े खतरे का काम है हाँ व्यक्ति के आधार पर अपने जीवन को निश्चित कर देना नर जीव श्यामो जावीशिष्यम जब तक तुम्हारा ऐश्वर्य रहेगा तभी तक तो हम जीवेंगे तो बरस तुम्हें मैं तो वर्ष एक वही बार मानता हूँ कि जो अमृत है अविनाशी है अफहरणशील है परिपूर्ण है अद्वय है प्रत्यक चैतनी आभिंड है उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हमको जो बस हमको तो वही चाहिए अब आगे का प्रश्न सच आ मत्य जगंत सर्वेन्द्रियां जरयन अपि अतिम जीवितमल्पमेव कवगाहा सव नृत्यगीते नीतेन तर्पणीय मनुष्यो लक्षा महेमद्राक्मचेवा जीविष्यामो जीशिष्यसी सै जीते जीर्घन्मर्प्यधस्जान्यार्णरतिमोदादी गीते कूड़मेत यी मृत्यु तस्मान य महतिन सोयूमनुत्रो नस्माचिकेता ओ नचिकेता से कहा कि तुम धन लो लंबी उम्र लो राज्य लो अपने संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति दो, दुर्लभ से दुर्लभ अभिलाष पूर्ण कर लो जो मन में हो मान लो लो स्त्रिया लो रथ लो बाजे गाजे ये तुम्हारी सेवा में सब संवलग्न रहेंगे परंतु शेष विशेष का निषेध कर देने पर जो शेष रहता है उस मरणों का लक्षित माने सर्वाभावों का लक्षित संक्षित सामान्य भावों का लक्षित उस वस्तु को मत पूछो के बारे में प्रश्न मत करो जो चाहे तो ले लो इसके उत्तर में नचिकेता ने कहा शो भावा मर्त्य जगंत जमराज यमराज अंत कर जो सबका अंत कर दे सो अंत अंत में सबका अभाव हो जाता है सब छूट जाता है इसलिए दुनिया की सभी चीजें आज हैं कल नहीं हैं शो हा सुबह तक भी तो इनका अस्तित्व तो नहीं है ये सो के उठने के बाद मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे ये जम्हाई आती है ना जम्हाई को इधर इधर कुछ गांव में जहाइको भावा आपि सर्वं अतिगर्व जीवित मल्पम कवैसवृत्य गी नीतेन तर्पणीय मनुष्यो लिया महेमद्राक्म चेक्वा जीवीष्यामो जीशिष्यसी वर वर्णीय सै अजीर्जता जीर्जनर्प्यधस्रजानन अभीध्याण प्रमोदा अतिदीघे सूरमेट यस्िश मृत्यु यंपरा महतिन सोयूमनु प्रवृष्टो नियंत्रस्माचिता वृणीते ओ नचिकेता से कहा कि तुम धन लो, लंबी उम्र लोग राज्य लो, अपने संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति लो दुर्लभ से दुर्लभ अभिनाश पूर्ण कर लो जो मन में हो मान लो लो स्त्रियां ले रख लो बाजे बाजे ये तुम्हारी सेवा में सब संलग्न रहेंगे परंतु अशेष विषय का निषेध कर देने पर जो शेष रहता है उस मरणों पर लक्ष्य माने सर्वाभावों का लक्ष्य, परीक्षित सामान्य भावों का लक्षित उस वस्तु को मत पूछो उसके बारे में प्रश्न मत करो जो चाहे तो ले लो इसके उत्तर में नचिकीता ने कहा भावा मर्त्य और जदंत कविता यमराज अंत जो सबका अंत कर दे सो अंतक अंत में सब का अभाव हो जाता है सब छूट जाता है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 गांव में पर हाँ। ये जो उगाती आती है और इसमें जो प्राण वायु है ना वो अपने काबू में नहीं रहती हो ये जो छींक आती है छींक छीक में ये नहीं रहता कि हम अपनी सास चाहे तो रोक लें दबा लें हवा को प्राणवायु अपने काबू में नहीं देती है ये जो भड़कता है ना दिल, ये कब तक भड़काते रहे और कब इसको बंद कर है ये अपने काबू में नहीं है ये तो महाराज दुनिया की स्थिति ऐसी है, है। शोभावा, हर्षियत मृत्य मृत्युना आकृत्य मृत्यु संसार की सभी वस्तुओं को मौत ने अपने पंजे में कर रखा है और ये साथ से साथ सुबह मिलेंगे कि नहीं इतने शी है और मिल जाए तो सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेज ये जिन इंद्रियों से भोगे जाते हैं, उन इंद्रियों के तेज को बढ़ाते नहीं घटाते हैं उन इंद्रियों के तेज को क्षीण करते हैं ये किसी को अपसरा अच्छा मिले किसी को बढ़िया खाने को मिले न कोई एक ही काम में इंद्रिय के एक ही भोग में लग जाए कोई आदमी शीतल स्पर्श या मधुर स्पर्श कुमार स्पर्श करता रहे तो करते करते क्या होगा आपको तो मालूम है उस स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ेगा उस तो संवेदना शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी एक आदमी सुंदर सुंदर दृश्य देखता रहे वो दृश्य में जो सौंदर्य की कल्पना है वो क्षीण हो जाए ये महाराज बंबई में जिनका मकान समुद्र के आसपास होता है ना, उनके घर में कोई निर्माण आ जाए तो बड़े गौरव के साथ दिखाते हैं कि देखो हमारे मकान में से समुद्र के दर्शन हो रहे हैं लेकिन उनसे पूछो कि तुम 24 घंटे में कितनी देर तक समुद्र को देखते हो हैं? समुद्र के दर्शन का आनंद कितना लेते हैं वो तो वस्तु तो के उपलब्ध होते ही उसकी प्राप्ति की लालसा में जो वेग होता है ना वो वेग समाप्त तो हो जाता है खुद कभी ऐसे वैसे दिख दिग्ग ये बगीचा है ये पेड़ है ये फूल लगे हैं ये समुद्र है बल्कि जब हवा तेज चलती है तब एक प्रकार का उद्वेग जरूर होता है जब जब तरंगें आके मकान को पीतने लगते हैं तब एक प्रकार का उद्वेग अवश्य होता है अरे तो धर्म वीर प्रज्ञा तेज जश भोग से होने से मनुष्य के क्षीण हो जाते हैं धर्म में आत्म बल की वृद्धि होती है वो एक धर्म की बात आपको सुना मैं आप देखो वस्तु को बुरा समझकर आप छोड़ते हो कि वस्तु को अच्छी समझते हुए भी आप में उसको छोड़ने का सामर्थ्य है आपसे एक प्रश्न है तो आप केवल परस्त्री का वर्जन तो माने वैसे समझो कुमारी का वर्जन पर का वर्जन अपनी पत्नी के अतिरिक्त स्त्री का वर्जन आप क्यों इसलिए करते हो कि वो कुरूफ है या दुर्गुण वाली है या उसके संपर्क से आपको टीवी हो जाएगी या दमा हो जाएगा केवल लौकिक हानि के जर से ही आप पर का वर्णन करते हो या स्त्री पर पुरुष का वर्जन करती है आप निश्चय करके देखो अपने मन में अपनी पत्नी से पर पत्नी में सौंदर्य की कमी है गुण की कमी है, है शील की कमी है स्वभाव तो की कमी है इस दृष्टि से उसका वर्जन नहीं होता उसमें सौंदर्य होने पर भी सौशिल्य होने पर भी साधगुण होने पर भी हैं? अच्छा सौ कुमार होने पर भी जौवन होने पर भी उसके प्रति जाने वाले अपने मन को रोकना पड़ता है तो जिसके अंदर उस मन को रोक लेने का बल है आत्मबल है और जो सौंदर्य माधुर्य साधु सौशील्य सौ कुमार जी आदि देख करके बह गया उसकी तरफ उसमें अपने मन को रोकने का बल नहीं है तो धर्म किस तो कहते हैं ये धर्म हमारे भीतर रहकर हमारे मन को रोकता है इसका नाम आत्मबल है बना? ये धर्म मानी आत्मबल ये विधि और निषेध से शास्त्रोक्त विधि और निषेध से सामाजिक विधि और निषेध से राजनैतिक विधि और निषेध से ए? अपने मन को रोकने का जो बल हमारे हृदय में उत्पन्न होता है तो धर्म बोलते हैं यदि हम इंद्रियों को भोग के पीछे छोड़ रहे हैं तो उनमें आत्मबल बिल्कुल नहीं रहेगा तो अब एक दूसरी बात प्रसंग बद कह देते हैं वो प्रसंग बद क्या है किसी ने पूछा कि महाराज डाक्करी की रीति से और आयुर्वेद की रीति से तो प्याज में कोई दुर्गुण नहीं है लसुन में कोई दुर्गुण नहीं है और सलम में कोई दुर्गुण नहीं है छत्ते में कोई दुर्गुण नहीं है आयुर्वेद की रीति से तो वो शरीर के लिए ठीक है जैसे और सब ठीक है वैसे वो भी ठीक है आयुर्वेद में भी ठीक का बड़ा बढ़िया हिसाब हमको डॉक्टर ने बताया डॉक्टर ने हमको ये बताया कि औषधियों की जब परीक्षा करते है ना रोग पर यदि 70 प्रतिशत तक रोग मिटाए दे दवा तो उस दवा को भी ठीक नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं। 70 प्रतिशत तक तो वो बिना औषधि हुए ही रोग को मिटा सकते हैं यदि वो अस्सी प्रतिशत मिटा दे तो कहेंगे हाँ इस रोग की ये दवा है मतलब ये है कि सब रोगों को मिटाने की है ना? गड़बड़ घाला शक्ति सब चीजों में रहती है सब चीज सब रोगों पर दवा हो सकती है और सब चीज सब रोगों पर कुपक्ष हो सकती है वो तो परीक्षा करके देखते हैं कि भाई अधिक ऐसी अधिक ये लाभ करती है इसलिए उसको दवा मानते हैं सत्तर प्रतिशत लाभ करे तो दवा नहीं अस्सी प्रतिशत लाभ करे तो दवा लाभ करने वाली तो है परंतु केवल प्रतिशत का फर्क है अच्छा तो हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेदिक अथवा डॉक्टरी दृष्टि से इलाज में क्या दोष है और क्या गुण है लग्न में क्या दोष है और क्या गुण है है ना हम ये कहते हैं कि निषिद्ध होने पर भी आपका मन उसकी ओर आकृष्ट क्यों होता है और आकृष्ट होने पर भी आपके अंदर अपने मन को रोकने का सामर्थ्य क्यों नहीं है तो यदि सामर्थ्य हो गए तो उसको धर्म कहेंगे उसको आत्मबल कहेंगे उसको वीर्य कहेंगे उसको प्रज्ञा की प्रधानता कहेंगे उसको आपके अंतकरण की तेजस्वीता कहेंगे और तेजता लज्जते यथा जो त्याग करता है उसको वो यशस्वी होता है कभी देखो सुंदर होने पर भी मधुर होने पर भी सुशील होने पर भी हैं? सुकुमार होने पर भी और जिम्बा के लिए स्वादु होने पर भी त्वचा के लिए स्वाद होने पर भी नेत्र के लिए स्वाद होने पर भी कर्ण के लिए स्वाद होने पर भी इन्होंने इस विषय का परित्याग किया इसको बोलते हैं धर्म हो तो एक होता है बहिरंग धर्म और एक होता है अंतरंग धर्म जब हम शास्त्रोक्त विधि निषेध के आधार पर अपने मन को रोक लेते हैं तो उसका नाम होता है बहिरंग और जब हृदय में प्रेरक अंतरयामी जो ईश्वर है सबके प्रति निष्पक्ष सबके प्रति है समूतांतरात्मा सर्व सर्वांतर्यामी कर्माध्यक्ष उस पर विश्वास करके जब अपने मन को रोकते हैं बड़ा भारी आत्मसंबल है ईश्वर कमजोरों की चीज नहीं है बड़े बलवानों की चीज है आप पुलिस पर विश्वास करके रात्रि के समय घोर जंगल में जा सकते हैं क्यों आप फौज पर विश्वास करके अपने हाथ में सांप ले सकते हैं ना या फिर सुसान एकांत में राज्य के बल पर रह सकते हैं ये निर्बल के बल राम बना जहां संसार का कोई बल नहीं होता है वहां हमारे हृदय में फिर ईश्वर के प्रति विश्वास हमारा आत्मबल बनता है इसको अंतरंग धर्म बोलते हैं न बहिरंग धर्म बहिरंग धर्म में नेत्रोक्त और अंतरंग धर्म उपासना शास्त्रोक्त और अयम तू परमोधर्मो यदि योगे न आत्मदर्शनम योग के द्वारा आत्मदर्शन ये परम धर्म बोले ये आत्मदर्शन परम धर्म सब आत्मा क्या बोले तो आगे आने वाला है इसी उपनिषद में अन्यत्र धर्म अन्य धर्मार्यत्र चकृतार वो तो धर्माधर्म से विलक्षण है धर्म धर्म के अत्यंत अभाव से उपलक्षित है स्वयं तो प्रकाश है सर्वाभाषक है तरु? सर्वाधिष्ठान है जिज्ञासु को समझाने के लिए उसके बारे में ऐसा बोलते हैं तो नारायण इंद्रियाणाम जरयंती तेजा सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजा ये जो संसार के विषय हैं वो हमारे इंद्रियों की तेजस्विता को समाप्त करने वाले हैं कोई तेज हमारी इंद्रिय में नहीं रहेगा निषिद्ध वस्तु के दर्शन से आँख तेजोहीन हो जाएगी आत्मबल नहीं रहेगा नेत्र में निषिध वस्तु की गंध से आख नाक भी तेजोहीन हो जाएगी निषिद्ध वस्तु के भक्षण से जिब्वा भी तेजोहीन हो जाएगी निषिद्ध वस्तु के स्पर्श से त्वचा भी तेजोहीन हो जाएगी निषिद्ध वस्तु के स्मरण चिंतन से मन और बुद्धि भी से जो इन हो जाएंगे इसलिए यदि आप अपने धर्म वीर प्रज्ञा तेज यश को बनाए रखना चाहते हैं तो नारायण त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए देखो एक लोक में बड़ी साधारण नीति है वो नीति की बात आपको सुनाते हैं क्या नीति है तेजे देखम कुल प्यार्थ है ग्रामार्थ है कुलम उत्सर्जन ग्रामम जनपद प्यार्थ है और आत्मार्थ है प्रतिबीन तेजे और तो सामान्य नीति प्रबुद्ध है अगर अपने खानदान में एक आदमी बिगड़ जाए और उसकी वजह से सारे वंश का नाश उपस्थित होए, तो अपने वंश की कुल की रक्षा के लिए उस थोड़े का ऑपरेशन कर देना चाहिए उस उंगली को कटवा देना चाहिए है ना? अभी हो एक आदमी के यहाँ मुंबई तो में क्या हुआ तो पाँव में जरा घटा हो गया था तो गया तो डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन करवाने तो डॉक्टर ने समझा बहुत साधारण ऑपरेशन है तो जब उसको चीर दिया तो उसके भीतर कैंसर था तो जांच करके निश्चय हो गया कि ये तो कैंसर है और तो उसने सलाह दी कि घुटने तक पांव तीस बरस की उम्र रोगी की घुटने तो तक पांव कटवा दो तब तो बचोगे और नहीं कटवाओगे तो नहीं बचोगे अब तीस वर्ष का नौजवान बोला उसको घुटने तक अपना पाँव कटवाना पड़ा अब लकड़ी का पाँव लग गया उसके है ना तो सारा शरीर मर न जाए इसके लिए क्या करना पड़ा घुटने तक पाँव कटवा देना पड़ा तो कुल की रक्षा के लिए एक का परित्याग करना पड़ता है ग्राम के लिए कुल का परित्याग करना पड़ता है और देश के लिए ग्राम का परित्याग करना पड़ता है यही नीति है ना? और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए देश का अभिमान भी छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ो बोले तो आत्मार्थे प्रतिम तेजे आत्मा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ दो बोले भला ये आत्मा क्या है आज तो, तो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल फिर व्यक्ति निष्ठा पर आ गए है ना तो ये व्यक्ति निष्ठा असल में नहीं है अंत में घूम फिर करके अपने व्यक्तित्व पर आए तो बात नहीं है देखो स्थल जगत को सूक्ष्म जगत की रक्षा के लिए जगत की उपेक्षा करनी पड़ती है ये बात अगर आध्यात्मिक आध्यात्मिक सिद्धांतवादी इस वस्तु को नहीं समझता है तो समझना चाहिए कि अध्यात्म में उसका प्रवेश नहीं हुआ देखो ये संसार ऐसा है इसमें रोज कहीं न कहीं आग लगती है कहीं न कहीं मृत्यु होती है कहीं न कहीं लड़ाई होती है कहीं न कहीं अवर्षण होता है कहीं न कहीं दुर्भिक्ष पड़ता है कहीं दवा की जरूरत है कहीं कपड़े की जरूरत है कहीं अन्न की जरूरत है हैं, कहीं शिक्षा की जरूरत है तो ना जीवन रक्षा के लिए अन्न की औषध की वस्त्र की आवश्यकता है ज्ञान की वृद्धि के लिए विद्यालय की पाठशाला की है न पढ़ने लिखने की जरूरत है आनंद की रक्षा के लिए अनेक अनेक मनोरंजन की वस्तुओं की जरूरत है और उसके विरोधी भावों के विरोध की आवश्यकता है ये संसार तो है संघर्ष में तो यदि छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में मनुष्य ने अपने आप को लगा दिया तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है आत्मा और ब्रह्म की एकता की वो धरी की धरी रह जाएगी है न इसलिए जिज्ञास वो होता है जो छोटी छोटी समस्याओं में अपने को न उलझा करके पहले आत्मार्थ है पृथ्वी त्यजे बोला तो वो वैराग्य होना चाहिए प्रत्यक्ष चिंतन याद ब्रह्म हम अपने लिए सबको छोड़ सकते हैं बोले ये तो स्वार्थ है व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं अपने आप को ब्रह्म जानने के लिए हम सब को छोड़ सकते हैं अपने आप को ब्रह्म से एक करने के लिए हम सब को छोड़ सकते हैं कहे तो सर्वेशाम आत्मा भवती ये तो सबका आत्मा हो जाता है सबका आत्मा हो जाता है ये महान पद ये उच्च पद तो जैसे बड़े के लिए जैसे बड़े के लिए छोटे की प्राप्ति है न जैसे 100 रुपया पाने के लिए 10 रुपया छोड़ना ये व्यापार का नियम है कि नहीं 100 रुपया पाने के लिए 50 रूपए छोड़ देना ये भी नियम है और 100 तो रुपया पाने के लिए 90 रूपए तक लोग छोड़ देते हैं बोला है न्यापारिक ये व्यापारिक व्यापारिक नियम है बोला एक राष्ट्र पाने के लिए प्रांतियता ये एक नेता हो उसको एक प्रांत में है एक प्रांत में नारायण कहो कोई तो विधानसभा का सदस्य चुन रहा हो और तुम उसको कहो चलो तुम्हें केंद्र में मिनिस्टर बना देते हैं तो देखो वो विधानसभाई पद को छोड़ करके तुरंत केंद्र में मिनिस्टर होने चले जाएगा ये कारण क्या है इसका तो बड़े के लिए छोटे का परित्याग करना तो संसार की सभी वस्तुएं अभाव से ग्रस्त है और जो वस्तु अभाव से ग्रस्त नहीं है पृथ्वी से पांच भौतिक सृष्टि से बड़ा ये सूक्ष्म सृष्टि है वो और सूक्ष्म सृष्टि से बड़ी कारण सृष्टि है नाम है संसार के सौंदर्य को है ना ज्ञान के सौंदर्य के लिए छोड़ना पड़ता है और ध्यान के सौंदर्य को समाधि के सौंदर्य के लिए छोड़ना पड़ता है और समाधि के सौंदर्य को आत्म सौंदर्य का साक्षात अपरोक्ष अनुभव होने के लिए छोड़ना पड़ता है कि आत्म सौंदर्य समाधि के सौंदर्य से भी विशेष है तो ये जो ब्रह्म है बोला ये अनंत कोट ब्रह्मांडों के सौंदर्य का भी प्रकाशक है जिस रोशनी में अनंत कोट ब्रह्मांडो का सौंदर्य शुद्ध हो जाता है ये अनंत कोट ब्रह्मांडो के प्रकाशकों का भी प्रकाशक है बोला तो जो केवल इंद्रिय आकर्षण में ही आकृष्ट हो जाता है जिसकी बुद्धि परिचिन ग्रहिणी हो जाती है छोटी चीज को पकड़ के बैठ गया छोटी चीज को पकड़ के बैठ गया तो वो महाराज इस मार्ग पर चल नहीं सकता इसलिए नचिकेता ने कहा कि हम ये इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले विषयों को नहीं चाहते और कितनी भी लंबी आयु हो अंत में मरना पड़ता है ये हाथी घोड़े ये नृत्य संगीत तुमको मुबारक हो देखो धन दे करके किसी का पुष्टि तुष्टिकरण पुष्टि नहीं है नित्ते नर्पण यो मनुष्य बाहरी वस्तु देख करके किसी को तो तृप्त मत करो अब ये बात है तुम्हें धन से मिलेगा अरे बाबा आपका दर्शन हो गया तो क्या हमें धन की कमी रहेगी मृत्यु हमारा दृश्य हो गया मृत्यु हमारा दृश्य हो गया अब क्या धन की हमको कर्माध्यक्ष हमारा दृश्य हो गया कर्माध्यक्ष से आके हाथ मिलाया हो उसका पाध्य लिया अर्घ लिया उसकी अतिथि बने कर्माध्यक्ष के अब हमको धन की कमी रहेगी और कहो मरने की बात वो तो अब तुम्हारे जमराज रहते तो हम मरने वाले हैं नहीं हैं? जितने दिन तुम जियोगे उतने दिन तो हम जियेगे तो अब ये बात माने क्या कि हमको धन दो है न और हमको आयु दो बस हम तो वही चीज मांगते हैं जो देना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है और वो चीज क्या है आत्मा का ज्ञान हम क्या हैं एक नन्ही सी कथा है महाभारत के शांति पर्व में आई है एक ब्राह्मण था उसने एक यक्ष की आराधना प्रारंभ की इस शांति पर्व में ये कथा है ऐसा तो प्रसिद्ध है कि यक्ष लोग जो हैं वो धनाधिपति होते हैं धनाध्यक्ष कुबेर के अनुसार और धन से तो जब ब्राह्मण ने उस यक्ष की आराधना की तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ प्रसन्न होकर ब्राह्मण के, के पास आया बोला ब्राह्मण देवता तुमको तो क्या चाहिए मांग लो बोला कि हमको तो धन हम तो तो चाहिए तो उसने कहा कि देखो संसार में बड़े बड़े धनी हुए हैं परंतु कोई भी धनी आज तक सुखी हुआ हो इतिहास तो में ये बात देखने में नहीं आती है तो तुम ये समझ दो ये छोटे छोटे यहाँ के लोग तो हमारे गांव में तो एक बार इस बात पर लड़ाई हो गई कि जब साम्य बाद तो सबका धन बराबर बांट दिया जाएगा। तो एक आदमी के पास दस बीघा खेत था तो लेके लाठी तैयार हो गया तो कि कौन बांटेगा और आपस में मुल फल हो गयी बोरा तो ये जो हिंदुस्तानी धनी है है न ये यहाँ हम लोगों के बीच में तो बड़े बड़े धनी बनते हैं कि हमारे समान करोड़पति कौन है और ये जब अमेरिका में जाते हैं ना तो सब अपने को गरीब समझते हैं बोला तो ये सब ये हम लोगों के जो धनी हैं ये तो अमेरिका की नज़र से बिल्कुल गरीब लोग हैं है ना तो ये अगर ये समझते हो कि इस पर धनियों के लिए आक्षेप है ना तो वो उनकी बेवकूफ़ी है बोला तो, तो, तो यक्ष ने कहा कि देखो धन और सुख का कोई संबंध हमने सृष्टि में नहीं देखा है धनी भोग नहीं कर सकता धनी निश्चिंत नहीं हो सकता धनी सुख से सो नहीं सकता है? धनी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बिना रह नहीं सकता है? इसलिए मेरे प्यारे भक्तों ब्राह्मण तुम तो मुझसे धन का दरबान मत मांगो शांति पर्व में कथा है कुंडारो का आख्यान इसका नाम है कुंडारो का आख्यान मत मांगो उसने कहा कि नहीं महाराज हमको धन मिलेगा तो हम विद्यालय चलावेंगे हमको धन मिलेगा तो हम औषधालय खोलेंगे हमको धन मिलेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे बड़ा भारी लूख उपकार करेंगे हमको तो धन चाहिए कुंडधार ने कहा की देखो तुम हमारे भक्त और हम हैं तुम्हारे देवता हम जान बुझ के तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते इसलिए हम तुमको धन का वरदान नहीं देंगे है ना? लौट गया हो बिना वरदान दिए लौट गया उसने फिर जब प्रारम्भ किया कि जिस जप से, जिस अनुष्ठान से खुश होके के जी आए थे फिर आएंगे फिर अनुष्ठान प्रारंभ किया चौकी कथा है बोला आप लोग कभी महाभारत पढ़े कब आनंद आवे इसका अब रात को जब ब्राह्मण देवता ने शयन किया तो यक्ष ने उनकी आत्मा को शरीर में से ठीक लिया और ले गया नरक में नरक में ले गया और ले जा करके दिखाया तो कर देखो ये लोग नरक में कौन कौन हैं जरा पहचानो तो जानते हो कहा बाबा हम तो नहीं जानते देखो ये जो कीड़े की तरह दिल बिला रहे है नरक में हाँ। ये वो लोग हैं जिनके पास मर्कलोक में बड़ी संपत्ति थी है ना और उस संपत्ति के बल पर गरीबों को जिन लोगों ने बहुत दुख दिया है, है ना? वे है ये अमुक राजा है नाम बताया बड़े बड़े राजाओं का नाम है अब उनको हम तो दो लोगों को उनकी धर्म के धर्मात्मा होने पर जो श्रद्धा है न वो घट जाएगी की वो धर्मात्मा थे तो स्वर्ग में गए होंगे बोला हाँ। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा अब भाई वहाँ शेष अवतारों की बात नहीं है बता तो वहाँ राजाओं का नाम है बोला अपने को तो बचा लेना उससे आप लोग अपने को बचा लेना, तो लेना। वहाँ बड़े बड़े राजाओं के नाम है बड़े बड़े राजा लोग जो कि वहाँ वो दिल फिलहाल रहे नरक में ये क्या है महाराज का ये अधिक संपत्ति होने का जो अभिमान और उसके कारण जो भूत हिंसा प्राणी हिंसा जो प्राणियों को दुख पहुंचाया गया उसका ये फल है क्यों ब्राह्मण और देखो सब दिखा के अंत में फिर दक्ष ने पूछा कि क्यों ब्राह्मण देवता हम आपको धन तो दे सकते हैं, परंतु उस धन को पाने के बाद आप ये गति ब्राह्मण ने कहा कि नौ बाबा हमको तो ये नहीं चाहिए है न हमको क्या करना चाहिए का देखो हम तुमको अमुक महात्मा का नाम बताते हैं उनके पास जाओ उनका सत्संग करो आत्मज्ञान प्राप्त करो जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे तो न तुम्हारे मन में धन की इच्छा रहेगी न तुम दूसरे को दुख पहुँचाओगे न तुम्हें नरक में आना पड़ेगा जन्म मरण के चक्रों से तुम छूट जाओगे अब एक टिप्पणी और तो करते टिप्पणी ये है कि आज कल लोग रोचक कहानिया चुप खुले उपन उपन्यास पढ़ने में बड़ी रुचि लेते हैं, क्योंकि दिमाग पर फर्जित बाहर पड़े ऐसी बात लोग पढ़ना नहीं चाहते है दर्शन शास्त्र कौन पढ़े फिलसफी कौन पढ़े तो उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि 4000 हजार बरस के भीतर महाभारत जैसा रोचक और उपदेश पूर्ण और यथार्थता है ना उसमें आदर्श भी है और यथार्थ भी है है ना ये नहीं कि केवल आदर्श ही आदर्श हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो केवल आदर्शवादी ग्रंथ नहीं है वो मनुष्य की मनोवृत्ति का यथार्थ चित्र चित्रण करने, करने वाले ग्रंथ हैं अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक हो तो आप किसी पुराण को उठा कर पढ़िए है ना आप महाभारत को पढ़िए एक टिप्पणिया यही कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई है एक बार हमारे पास तो पहले तो बम्बई में थे मास्टर वो सज्जन नारंगे सन इक्कीस बत्तीस की बात है तो जब मैं वो हमारे गांव के आस पास के थे तो उनसे भेंट हो गई फिर उनकी पत्नी मर गई तो मास्टर ही छोड़ दे फिर गीता प्रेस में आ गए गीता प्रेस में आ गए तो बी ए पास तो थे उनके मन में आता था, था कि हम देख लिखे हैं और वो छपे सलाह करते थे तो मैंने एक दिन ये कहानी उनको पूरी की पूरी हिंदी में लिखवा दी कि तुम इसको अंग्रेजी में करके लिखो तो उन्होंने अंग्रेजी में ये कहानी लिखी बोला यही कहानी जो आपको सुनाई है तो वो कल्याण में सभी जीता प्रेस गीता प्रय ग और उसके बाद अमेरिका के पत्रों ने कल्याण कल्प तरू में से उद्धृत करके धूणी टी नाम के एक पत्र का वहाँ से छपे उसने उद्धृत किया लाखों की प्रति हो इस कहानी की लाखों की प्रति अब हम हमारे मुक्त महाभारत नहीं पढ़ते हैं इस कहानी का जो महत्व है वो नहीं छपते है गीता प्रेस की दृष्टि में भी जब कल्याण कल्प में ये कहानी छपी तो इसमें क्या महत्व है ये उनके दृष्टि नहीं हुआ बता जब अमेरिका की पत्रिकाओं में छाप के यही कहानी जब आई तो बोले अरे ये इतनी अच्छी है ये इतनी अच्छी है कि संपूर्ण विश्व में इसका आदर होता है तो आपको तो ये एक टिप्पणी के रूप में बात सुनाई कि बाबा ये जो मोटी मोटी चीजें है हाँ। महात्मा गांधी कहते थे कि यदि हमारे हृदय में अहिंसा बनी रहे तो हम ना इसके सामने सब कुछ सच्च समझते हैं हो अगर अहिंसा मिटा कर हमारे हृदय से अहिंसा मिटा कर अगर देश को स्वराज मिलता हो तो वो हमको नहीं चाहिए ये बात गांधी जी ने ये बात गांधी जी ने कही थी हो स्वराज मिलने के पहले तो हृदय का जो निर्माण है ना वो बहुत बड़ी वस्तु है नचिकेता ने कहा जमराज अजीबाम अमृता नाम उपे जो लोग कभी बुढे नहीं होते अजीब जताम का अर्थ है बयोहानिम जिन जो कभी बुढ़े नहीं होते और जो मरते नहीं ऐसे लोगों के पास में आ गया हूँ आपके पास में आ गया हूँ और मैं कौन का मैं बुढ़ा होने वाला मनुष्य आगे बुढ़ा हो जाऊंगा और मर किया आगे मर जाऊंगा और धरती पर रहने वाला तुम ऊँचे लोक में रहने वाले और मैं नीचे लोक में रहने वाला और मैं समझ गया कि मैं तुम्हारे पास पहुंच गया अब मैं ध्यान करूं कि ये चीज बड़ी सुंदर है इसको खाने में बड़ा मजा आता है इसमें बड़ा आनंद आता है इन्हीं के ध्यान में मैं अपने मन को लगा दूँ और लम्बा जीवन मैं आपसे मान लू और उसी में राम जाऊं और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करूं सत्य का यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं करूं अंधकार में भटकता रहूं इससे बढ़ करके हमारी मूर्खता और क्या होगी तो ये निदान विचिकित्सन मृत्यु ये महदे ब्रूही नोयम वरों गुढ़ो नान्यम तस्मात निके का वृणी देविंदा नमो नमा बोले तुम देखो हमको प्रलोभन मत दो हमारी उनमें आस्था नहीं है हम धरती पर रहने वाले बुढ़ापे और मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य और ईश्वर अपने हैं ना अपने पिता की कृपा से ईश्वर की कृपा से हम तुम्हारे सम्मुख आ गए हैं छोटी छोटी चीजों के चिंतन में हमारा मान मात लगाओ हमको तो लंबा जीवन नहीं चाहिए बड़ी आयु होने से मनुष्य कोई बहुत बड़ा कल्याण प्राप्त कर लेता और सो नहीं मुहूर्त जी तो नरफ शुक्ले न करमणा सफेद काम करके शुक्ल न करम आना काला काम मत करो है न शुक्ले न कर्मना श्रेष्ठ कर्म करो योग दर्शन में कृष्ण कर्म और शुक्ल कर्म दो प्रकार के कर्म बताए हैं शुक्ल कर्म कौन से हैं? कि जो पुण्य कर्म है धर्म कर्म कर्म है उनका नाम शुक्ल कर्म है और जो बुरे कर्म हैं, अपने दिल को गंदा करने वाले उनका नाम कृष्ण कर्म है मूल सूत्र में ही शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म और मिश्र कर्म मिश्र कर्म माने जिसमें थोड़ा शुक्ल अपने दिल को गंदा करने वाले उनका नाम कृष्ण कर्म है मूल सूत्र नहीं शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म और मिश्र कर्म मिश्र कर्म माने ऐ... जिसमें थोड़ा शुक्ल और थोड़ा कृष्ण दोनों हो मूल सूत्र नहीं शुक्ल पद कृष्ण पद और मिश्र पद तीनों है बोला ये ब्लैक ब्लैक शब्द जो है ना ब्लैक कृष्ण कर्म जो है कृष्ण कर्म उसी के अर्थ में है तो नारायण बुरे काम करके अपने हृदय को गंदा न करो हमारी उस पर आस्था नहीं है हमको मूर्त मी जी देता लड़ा शुक्र है कर्मणाम दो घड़ी आदमी जिये लेकिन चमक के जिये शुक्र जिये और तो नहीं तो भर और हिरा दिए है जिसकी आख से माने आंख कहा तो जानते हो ना है ना हिराय पर जिसकी आंख लगी हो हिराय माने आप सब लोग जानते होंगे हिराय माने सोना आपकी नज़र कहाँ रहती है की कोई भी काम करते हैं तो आपकी नज़र कहाँ रहती है बोले सोना मिले सोना मिले माने अर्थ अर्थजीवी अर्थजीवी हो जाना है हृदय क्यों हो जाना है और का हृय्य का कतिपू संध्या सोने की तेज पर आप सोते हैं क्या हुआ भोगजीवी केवल अर्थजीवी केवल कामजीवी हो करके यदि आपने एक कल्प भर राज्य किया एक कल्प भर राज्य किया तो क्या किया है न आपने अपने आप को कहा मिला दिया है न पत्थर से मिला दिया आपने अपने आप को कहा से मिला दिया भोग से मिला दिया इसलिए अर्थ जीवी होकर काम जीवी होकर नहीं रहना धर्म जीवी होकर आत्मबल का संपादन करना प्रज्ञा बल का संपादन करना धैर्य बल का संपादन करना आत्म बल का संपादन करना और इससे सम्पन्न हो करके वो यथार्थ को कब पसंद करेगा जैसी तो चाहेगा हमारा दुश्मन मरे चाहे सच से मरे चाहे झूठ से मरे एक बार एक बड़े धार्मिक नेता थे है ना? उन्होंने झूठ उड़ाई तो मैंने उनसे जाके पूछा हमारा बहुत प्रेम मैंने पूछा महाराज ये बात तो बिल्कुल झूठी है आप धार्मिक नेता होगी ऐसी बात क्यों कहते है हमने पता लगा लिया ये बात बिल्कुल झूठी है बोले भाई देखो सामने वाले की बदनामी होगी तो हमारे धर्म का पक्ष दृढ़ होगा मैंने कहा कृपालू इसका आशुवाद धर्म में है न धर्म में बल नहीं है अधर्म की धर्म की जीत भी अधर्म के बल पे होती है अधर्म धर्म का दैनिक है धर्म में अपना बल नहीं है झूठ बोलने से धर्म की जीत होती है हिंसा से धर्म की जीत होती है संग से धर्म की जीत होती है कपट से धर्म की जीत होती है यदि इतने अधर्म का स्थापन करके धर्म की जीत होती हो तो वो धर्म का वो तो अधर्म का बच्चा हुआ वो तो धर्म का बच्चा हुआ वो धर्म का है का तो भागवत में इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है तो ये कलयुग और अधर्म इन दोनों में क्या रिश्ता है तो चार जगह चार बात लिखी है एक जगह लिखी है कि अधर्म प्रभव कली है है ना अधर्म से कल पैदा हुआ माने कल का बाप अधर्म है एक जगह लिखा है कलित प्रभवा अधर्मा कलिजुग से अधर्म पैदा हुआ माने अधर्म का बाप है कलिजुग कि कलिजुग का बाप है अधर्म है ना? बोले ये नियम नहीं कर सकते बोले एक जगह लिखा है कि दोनों आपस में दोस्त हैं, मित्र है मित तका, अधर्म सका कले अध कल है, है।, है, है उसमें बाप बेटी का है न भाई भाई का मित्र मित्र का कोई नियम नहीं है अधर्म में सिर्फ नहीं है तो मृत्यु इन्होंने कहा यमराज माने मृत्यु पर दृष्टि है ये संपूर्ण परिचिन्न पदार्थ जो हैं एक दिन भिन्न भिन्न हो जाएंगे एक दिन छिन्न छिन्न हो जाएंगे एक दिन ये काट कट जाएंगे एक दिन ये मर जाएंगे एक दिन ये नहीं जाएंगे बोले काल में का नहीं काल में नहीं एक स्थान ऐसा थिन थिन है जहाँ ये छिन्न छिन्न हैं जहाँ ये भिन्न भिन्न है केवल देश और काल में काल में माने महाप्रलय के समय मरेंगे वो नहीं किसी वस्तु की मृत्यु काल विशेष में होती है न और किसी वस्तु की मृत्यु देश विशेष में पहुंचने से हो जाती है थान विशेष में पहुँचे जैसे नारायण ठंड देश में रहने वाली चिड़िया को गर्म देश में ले जाओ मर जाएगी गर्म देश रहने वाली चिड़िया ठंड देश में ले जाओ मर जाएगी और कोई वस्तु विशेष का सेवन करने से मर जाएगा जैसे आदमी जो है हम अमुख की खाए तो मर जाएगा तो वस्तु विशेष में भी मृत्यु होती है देश विशेष में भी मृत्यु होती है काल विशेष में भी मृत्यु होती है भाव विशेष में भी मृत्यु होती है और स्थिति विशेष में भी मृत्यु होती है तो सर्वाधि वस्तु सर्वे विशेष निशेष जहाँ देश नहीं जहाँ काल नहीं जहाँ वस्तु नहीं उस अभाव में उस अभाव में मृत्यु का निवास है बोले अच्छा तुम बताओ जिसके संबंध में ये विचिकित्सा है संशय है विचार करते हैं ढूंढते हैं इसके बारे में साम महत्पराय सबके होने में और ना होने में साम काम्पराय आत्मलोक के संबंध में महान आत्मलोक के संबंध में स्वर लोक है ये आत्मलोक है इस आत्मलोक के संबंध में बड़ी भी चिकित्सा है लोगों के संबंध में कि ये है कि नहीं है साधारण लोग तो यही प्रश्न करते हैं, करते है ना? साधारण लोग प्रश्न करते हैं कि ये है तो अविनाशी है कि नहीं है ना? और फिर वो प्रश्न करते अविनाशी है तो परिपूर्ण है की नहीं परिपूर्ण भी है तो सर्वसाधारण है की नहीं सर्वोपादान है तो सर्वाधिष्ठान है कि नहीं सर्वाधि है तो स्वयं प्रकाश है कि नहीं है ना? इसके ज्ञान से संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है कि नहीं तो बाबा ये वरदान तो बड़ा गुढ़ है योयम यम वरों गुढ़ जो ये हमारा वर है वर हमारा कोई वर मामूली नहीं है ये बर वो नहीं है जो पीछे पीछे घूमता है ये बर वो है जिसके पास जाना पड़ता है बोला हाँ। <laughs> एक बार वो होता है है ना? जो लड़की के पीछे पीछे घूमता है और एक बार वो होता है जिसके पीछे पीछे लड़की घूमती है <laughs> जो तो यम ये जो बर है जो कहता है बोले बूढ़ा गुढ़ाप्रविष्ट का वो तो बड़े गुप्त स्थान में रहता है उसके पास पहुँचना बड़ा मुश्किल है ये हमारा प्यारा गुढ़ मनुप्रविष्ट का क्या है गुहा में गुण मनुप्रविष्टा मानी गुहा में अन्नमय की एक गुहा प्राण मय की दूसरी गुहा मनोमय की तीसरी गुहा विज्ञानमय की चौथी गुहा आनंदमय की पाँचवी गुहा है ना? नैसे सिंह जैसे सिंह कोई पांचवी गुहा के भीतर जा कर के निवास करता हो और वहाँ किसी का पहुँचना बड़ा मुश्किल हो वैसे ये हर ये सिंह ये हरि हरिमन सिंह होता है आ, ये सरवा पहाड़ी हरी है ना सब सब कुछ कुछ ले ले तब मिले सब कुछ दे मिले। है ना और मिले तो वही वही रहे मिले तो तुमसे एक हो जाए ऐसा कहाँ रहता है ये तो अत्यंत दूहित गुज्य समय में आ, व्योम नहीं ये तो सर्व व्योम में रहने वाला है ना तो पृथ्वी गुहा में नहीं जल गुहा में नहीं अग्नि गुहा में नहीं वायु गुहा में नहीं आकाश गुहा में नहीं ये परोम में रहने वाला है ये जागृत गुहा में नहीं स्वप्न गुहा में नहीं गुहा में नहीं है ये संपूर्ण गुहाओं से परे होकर संपूर्ण गुहाओं को खाए हुए है बराबर संपूर्ण गुहाओं में व्याप्त है और यही यही है जो गुहा के रूप में मालूम पड़ रहा है बोले सतमान्यम तत्मा नचिकेता वृणीते श्रुति भगवती ने कहा इसलिए बाबा नचिकेता हम नचिकेता है नचिकेता अग्नि हमारे भीतर कोई धनुमान नोट का बंडल डालोगे तो जल जाएगा बोला नचिकेता माने हाथ होता है नोट का बंडल डालोगे तो जल जाएगा भोग करने आओगे भोग करने आओगे तो तुम्हारा शरीर भाष्म हो जाएगा ये नचिकेता है नचिकेता न चिलोती न चकेता थी ये ये न तो किसी चीज को चयन करता है इकट्ठा अच्छा करके अपने अंदर नहीं रखता है बोला और न तो हमेशा प्रज्वलित दशा में रहता है इसको न घर चाहिए न धन चाहिए इसको कोई भोग नहीं चाहिए ये नचिकेता है तो श्रुति ने कहा कि तस्मात नचिकेता अन्यम न नण इसलिए नचिकेता आत्मज्ञान के सिवाय दूसरा वर नहीं मानता अथवा नचिकेता स्वयं छाती छोक थाथ के बोल रहा है ऐसे ना। ऐसी व्याख्या भी कर सकते है अन्य वरण न दे नसिकेता जो आपके सामने अपने पिता के सामने भी सत्याग्रह करके आया है न्याय न्यायपरायण है स्वच्छ पारायण है यथार्थ पारायण है तो वो जिसने मृत्यु का वरण किया है ना जिसने मृत्यु से अपने पिता का परितोष प्राप्त किया है अग्नि सिर्फ विद्या प्राप्त की है अग्नि संज्ञा प्राप्त की है अग्नि से तादाद में अपन है वो निकेता अब ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई वस्तु दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहता है यूयमु दमन उप्रविटो नान सदमानियम तस्मात न चिकेता धोनी इसमें अपनी अधिकार संपत्ति का दावा है अधिकार संपत्ति का दावा है माने वैराग्य जो है पर परमात्मा की साक्षात अपरोक्ष अनुभव के सिवाय नचिकेता को और दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए अब नचिकेता की ये स्थिरता ये दृढ़ता ये अधिकार संपत्ति देख करके जमराज आगे आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं ओम तो